गीता तत्वचिंतन महाभारत और उसके रचयिता महाभारत एक विश्वकोश इस प्रकार गीता के रचनाकार महर्षि व्यास का यह महनी रूप देखने के उपरांत अब थोड़ा सा विचार हम महाभारत पर भी कर लें जिसका कि गीता एक अंश है सबसे पहले यह देखें कि इसका नाम महाभारत क्यों पड़ा उक्त ग्रंथ के आदि पर्व में ही हमें इसका कारण दिखाई देता है एकस चतुरो भारतं चेत देकता पुरा किल एकको वेद भारत चैतदेकल सुरसर्वै समेल्या चुर्भ्य सरहेभ्यो वेदेभ्यो अक प्रभृति महाभारत उच्यते महत्व गुरुत्मा यक महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारत उच्चते एक समय देवताओं ने इस भारत को और चारों वेदों को तराजू पर रख कर तोला उस समय रहस्य सहित संपूर्ण वेदों से जब यह भारत महान सिद्ध हुआ तो उसे महाभारत कहा जाने लगा तुला पर रखने के तुला पर रखने से यह महत्व और गुरुत्व दोनों में अधिक हो गया अतः महान और भारी होने के कारण यह महाभारत कहलाता है इस महाकाव्य की विषय वस्तु के संबंध में स्वयं कवि के मुख से ही सुनिए वे ब्रह्मा जी को अपनी कृति के संबंध में बताते हुए कहते हैं आदि पर्व। कृतम मयेदम भगवन काव्यम परम पूजि ब्रह्मण वेदरहस्यम चापित चा मैं सांगोपनिषदाव वेदा विस्तर क्रिया इतिहास हासपुराणा उन्मे च चेत चातुर्वण्य विधानं चे पुराणा कृष्णस ता, ताराण प्रमाण न्याय शिक्षा चिकित्सा च दान पाशुपति तथा तीर्थना पुण्या देशा तीर्तन नदीना पर्वतां वना सागर से भगवान मैंने यह परम पूजित काव्य लिखा है ब्रह्मण मैंने इसमें वेदों का रहस्य बतलाया है वेदांग उपनिषद और वेदों का विस्तार किया है इतिहास और पुराणों का विस्तृत वर्णन किया है इसमें भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का वर्णन हुआ है जरा मृत्यु भय व्याधि आदि भावों के अभाव का निश्चय किया गया है इनके मिथ्यात्व का प्रतिपादन हुआ है तीन प्रकार के धर्म और आश्रमों का लक्षण बताया गया है चारों वर्णों की उत्पत्ति तथा तप और ब्रह्मचर्य की विधि बताई गई है ग्रह नक्षत्र तारों तथा युगों का प्रमाण न्याय शिक्षा चिकित्सा दान अंतर्यामी का स्वरूप तथा दिव्य लोकों में जन्म और मानव जन्म के कारण आदि का प्रतिपादन किया गया है इसमें तीर्थ नदी पर्वत वन समुद्र और दिव्य नगरों का वर्णन है दुर्ग सेना और व्यूहरचना की भी विधियाँ तथा युद्ध की छतुराई बतलाई गई है नाना प्रकार की जातियों का वर्णन है तथा उनके बोलने चालने के ढंग बताए गए हैं इसमें नीत्य शास्त्र का वर्णन किया गया है तथा जो सर्वव्यापी परब्रह्म ब्रह्म तत्व है उसका भी प्रतिपादन हुआ है